ओम सह नव सहनोभुनक्तु सह वी कर वह तेजस्वीधीतमस्त मेषा वह शांति शांति शांति हा जी कल के प्रसंग में पूछना हो हाँ जी हाँ आज हाँ जी बोलिए कहां से चौथी पंक्ति से एक दो तीन चार यानी आठवें सूत्र में कह रहे हैं जी जी ठीक है दोबारा कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो जी तो स्नेह नहीं एक एक स्नेह अलग होता है यहाँ जो स्नेह का है यहाँ चिकनापन कुछ स्नेह का है वहां स्नेह का मतलब होता है प्रीति हाँ चिकनापन, चिक... चिकनापन? किसमें? नहीं, किस विषय में वो लिखा है? है। यही जब का भी हो रहा जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है बुद्धि आनंद का नाम सुख क्लेश का नाम दुख इच्छा राग, विरोध, प्रयत्न, अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ दु भारीपन तो जाना स्नेह प्रीति और चिकनापन हाँ जी स्नेह शब्द के दो अर्थ बताए ना कि वो आत्मा के बताए जा रहे हैं स्नेह शब्द के दो अर्थ बताए एक चिकनापन भी होता है एक प्रीति भी होता है ये इसका मतलब है तो ये में भी आ पहले इस बात को समझ लीजिए स्नेह शब्द के दो अर्थ बताए जा रहे हैं स्नेह शब्द का एक अर्थ ये भी होता है कि जिसको चिकना कहते हैं और स्नेह शब्द का एक अर्थ होता है प्रीति ठीक है ना जब आत्मा के साथ स्नेह शब्द जुड़ेगा वहाँ प्रीति अर्थ ही होगा वहाँ चिकना नहीं आएगा ये इसका मेरा कहने का अभिप्राय है और जब जड़ पदार्थ के साथ स्नेह शब्द जुड़ता है तो वहाँ पर चिकना आएगा ये है अगर आत्मा के स्नेह शब्द का प्रीति अर्थ ले रहे हैं तो आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं उस अर्थ में कोई आपत्ति नहीं अगर स्नेह शब्द का अर्थ आप प्रीति कर रहे हैं आत्मा के साथ में तो ठीक है आपत्ति नहीं है बिल्कुल आपत्ति नहीं पकड़ में आ गए तो कैसे गलत सब कुछ इसमें मतलब है इसमें। हाँ वो ऐसे वो व्यक्ति का अपना अपना अपनी अपनी व्याख्या है ना अपनी अपनी व्याख्या है अब मैं आपको बता दू क्या नाम है उदयवीर जी शास्त्री जी ने जो किया है ना आ, आगे चल कर के आ, एक व्याख्या किया उस व्याख्या में किसके क्या क्या गुण है वो सारे लिखे हुए हैं ठीक है ठीके? मैं अभी आपको बता देता हूँ पुस्तक अगरे दे दी हाँ जी हाँ पंद्रहवें सूत्र में उन्होंने लिखा है किसके क्या क्या गुण हैं फिर वहाँ पर आत्मा के चौदह गुण बताए आत्मा के चौदह गुण बताए ना हाँ जी संख्या ख्यास 24 का तो मेरे को पता नहीं मैं 32 पृष्ठ संख्या में आत्मा के जीवात्मा के 14 गुण दिखाए है इन्होंने निकाला पृष्ठ संख्या 32. इसमें आत्मा के 14 संख्या से लेके विभाग तक पांच गुण बताए ठीक है जो 24 गुण जहां पर पड़े ना 17 गुण वहां पर संख्या संख्या के बाद क्या है परिमाण उसके बाद पृथकत्व तीन फिर विभाग और संयोग विभाग पांच हो गए तो संख्या से विभाग तक पांच गुण और बुद्धि से लेकर के संस्कार तक नौ गुण ठीक है ना इसमें परत्व परत्व नहीं गिना है नहीं गिना ना अब इधर दूसरे पृष्ठ में देखिएगा दूसरे पृष्ठ में ये कह रहे हैं परत्व परत्व परत्व अपरत्व विभु द्रव्यों को छोड़कर शेष सब में रहेंगे लिखा है ना परत्व विभु परव्यो को छोड़कर यानी परमात्मा और आकाश को छोड़ दीजिएगा सभी में परत्व अपरत्व रहेंगे जब सभी में परत्व अपरत्व रहेंगे तो फिर यहां जीवात्मा के जो चौदह गुणों में परत्वर अपरत्व को तो गिना नहीं तो सब लोग अपने अपने ढंग से किया है अगर अब हम यहाँ विचार करें अगर परत्व परत्व जीवात्मा में लागू होते हैं तो लागू होते हैं कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि परत्व परत्व तो काल की दृष्टि से तो आत्मा में लागू कर ही सकते हैं और देश की दृष्टि से भी कर सकते हैं मैं यहां पर बैठा हूं आप वहां पर बैठे हैं ठीक है ना मैं यहां पर बैठा हूं आप वहां पर बैठे और यहाँ पर एक आदमी बैठे ठीक है तो अब तीन पदार्थों के बीच में मैं देखेंगे देखूंगा ना, वो माताजी जो है इनकी दृष्टि से परे हैं ठीक है और मेरी दृष्टि से ये जो है अपर है पास में है हाँ उनकी अपेक्षा से ये मेरे लिए अपर है ठीक है ना और इनकी अपेक्षा से माताजी जी पर है तो परत व परत मेरे लिए तो हो ही रहे ना तो खैर कोई बात नहीं तो वहां स्नेह शब्द का अर्थ जब आत्मा के साथ जुड़ेगा स्नेह का अर्थ वहां चिकना अर्थ नहीं होगा वहां पर प्रीति अर्थ होगा और जब जीवा जड़ पदार्थ के साथ जब स्नेह शब्द जुड़ेगा वहां पर चिकना अर्थ होगा वहां प्रीति नहीं होगा ये इसका अभिप्राय है सूत्र जो है आठवां सूत्र क्या कहना चाहता है यह कहना चाहता है द्रव्य गुण और कर्म में समानता है ठीक है ना द्रव्य गुण और कर्म में समानता है क्या समानता है सूत्र स्पष्ट कहता है पहली समानता बताए सत तीनों सत है तीनों में सत्ता विद्यमान है द्रव्य सत है ठीक है ना, ना? गुण सत है और कर्म भी सत है तीनों में सत्ता है इसलिए तीनों में यह समानता है एक बात फिर दूसरी बात कही अनित्यम तीनों ही अनित्य है द्रव्य भी अनित्य है द्रव्य उत्पन्न होता है अनित्य हो गया और गुण भी उत्पन्न होता है अनित्य है कर्म तो उत्पन्न होता ही है इसलिए अनित्य है कर्म कभी नित्य नहीं हो सकता हाँ द्रव्य नित्य भी होता है जो नित्य द्रव्य होते होते हैं नित्य द्रव्य नित्य है अनित्य द्रव्य अनित्य है यहां प्रसंग है अनित्य को ध्यान में रख करके ऐसे ही गुण जो है अनित्य भी होते हैं नित्य भी होते हैं नित्य द्रव्यों के गुण नित्य होते हैं अनित्य द्रव्यों के गुण अनित्य होते हैं ये तो द्रव्य को देखने से पता लगेगा ना जो द्रव्य नित्य है आत्मा परमात्मा विभू ठीक है ना तो आत्मा परमात्मा यह नित्य द्रव्य है और सत्वरस्तम भी अगर आप सत्वरस्तम को यहां पर नहीं लेके हैं को लेके देखेंगे वो नित्य है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब नित्य है तो नित्य द्रव्यों के गुण नित्य होते हैं अनित्य द्रव्यों के गुण अनित्य होते हैं बस केवल एक आकाश में इसमें विकल्प है ठीक है ना आकाश नित्य होता हो अभी उसका गुण जो है अनित्य होता है शब्द पकड़ में आ रहे हैं बाकी जगह में व्यापक नियम है नित्य द्रव्यों के गुण नित्य होते हैं और अनित्य द्रव्यों के गुण अनित्य होते हैं और आकाश नित्य होता है अभी उसका जो शब्द गुण है वो अनित्य है पकड़ में आ रहा है हाजी हाँ अनित्य द्रव्यों को लेकर की बात चल रही है द्रव्य किससे दूसरे द्रव्य से उत्पन्न होगा? मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होगा? जो घड़ा द्रव्य जो है अनित्य है, ऐसा गुण जो है गुण से उत्पन्न होगा नहीं मैंने नहीं बोला मैंने ये नहीं बोला कभी गुण से गुण उत्पन्न नहीं होता मैंने बोला गुण से गुण उत्पन्न होते ही है आ? तो के के मैंने ऐसा के, मैं ऐसे कैसे कहूंगा कि गुण से गुण उत्पन्न होता नहीं क्योंकि गुण से गुण उत्पन्न होता ही है ये कहा गुण गुण में नहीं रहता ये तो कहा तो ये तो कह, ही गुण में गुण नहीं रहता है लेकिन गुण से गुण उत्पन्न नहीं होता ऐसा मैंने नहीं बोला शायद अगर बोला है तो गलत बोला है फिर मान लीजिए अगर बोला है तो वो गलत बोला यही माना जाएगा क्योंकि गुण से तो गुण उत्पन्न होता ही है हाँ जी रहने का, रहने का, रहने का, इतो का इतो? प्रसंग में तो जरूर कहा गुण में गुण नहीं होता है ये तो मैंने बोला ही था ये तो मेरा कोई स्मरण है ये हाँ ये जरूर बोला है ठीक बात है ये तो जरूर बोला कि आपने गुण से गुण उत्पन्न होता है ऐसा आपने बोला होगा था था उसमें ये ये बोला है कि गुण से गुण उत्पन्न तो होता है लेकिन गुण में गुण नहीं रहता है ये बोला वो जो गुण से जो गुण उत्पन्न हो रहा है वो गुण में रह करके उत्पन्न नहीं कर रहा था वो वो द्रव्य में रह करके उत्पन्न कर रहा है गुण जो है द्रव्य में रह करके दूसरे गुण को उत्पन्न करेगा इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है आपने वर्ण को लेकर के बोला था कि देखो ये जो वर्ण है ये वर्ण दूसरे वर्ण को उत्पन्न कर रहा है ठीक है उस स्थिति में मैंने बोला ऐसा नहीं होता है और जो वर्ण दूसरे वर्ण को उत्पन्न कर रहा है वो गुण वो गुण है और गुण गुण को तो उत्पन्न करेगा लेकिन आपने कहा इसी में तो था वो वर्ण दूसरा वर्ण तब उसका निषेध किया नहीं वर्ण में वर्ण नहीं रहता है यानी गुण में गुण नहीं रहता इस प्रसंग में जरूर बोला होगा ठीक है तो पहली बात हाँ जी हाँ जी रहेंगे तो अंतिम हमारे पास उत्तर आता है कि मूल इसका जो द्रव्य नित्य था। अच्छा हाँ जी हाँ जी गुण गुण से उत्पन्न होता है हाँ जी आदि गुण जो उसका जो नित्य कौन सा है? है वो जो नित्य द्रव्य का गुण कार्य द्रव्य का गुण तो अनित्य हो ही गए ना तो नित्य द्रव्य के गुण नित्य रहेंगे अभी तक यही बोला था ना पहले नित्य द्रव्यों के गुण नित्य रहते हैं अनित्य द्रव्यों के गुण अनित्य रहते हैं ये बोला था हाँ जी सूत्र को देखिएगा सद हां जी द्रव्य गुण और कर्म में समानता है पहली बात सत है यानी तीनों में सत्ता विद्यमान है यह समानता है फिर दूसरी बात कहिए अनित्यम तीनों अनित्य है द्रव्य भी गुण भी और कर्म भी इसलिए तीनों में समानता है और तीसरी बात है द्रव्य ये तीनों द्रव्य में रहते हैं द्रव्य भी द्रव्य में रहेगा गुण द्रव्य में रहता है और कर्म भी द्रव्य में रहता है ये तीनों में समानता है यानी द्रव्य द्रव्य में रहता है गुण द्रव्य में रहता है और कर्म भी द्रव्य में रहता है तीनों में ये समानता है पकड़ में आ रहा है हाँ जी आपको नहीं पकड़ में आए मतलब द्रव्य द्रव्य में रहता है का मतलब है कार्य द्रव्य कारण द्रव्य में रहता है ये इसका विपरीत है ठीक है हाँ जीत्य से अनित्य उत्पन्न होता है, है। से उत्पन्न होता है क्या अनित्य से हाँ वो होता है इसमें क्या आपत्ति है आप जो मतलब एक कार्य पदार्थ बन गया जैसे ये लकड़ी से बन गई ये चीज अब इससे कोई दूसरी चीज भी बन सकती है तो अनित्य से अनित्य नित्य से भी अनित्य पदार्थ उत्पन्न होता है ना हम्म हम्मी होता है नित्य नित्य है तो उसका नित्य है तो उसको उत्पन्न नहीं कह सकते नित्य पदार्थों से अनित्य पदार्थ तो उत्पन्न होते हैं जैसे सत्वरस्तम से बुद्धि उत्पन्न हो गई ठीक है सत्वरस्तम तो नित्य है नित्य का मतलब है वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ ये इसका मतलब है नित्य का मतलब यह है कि सत्वरस्तम किसी से नहीं बना पहले से विद्यमान है इसलिए वो नित्य है पर उस पदार्थ से कोई दूसरे पदार्थ उत्पन्न हो सकता दूसरा पदार्थ उत्पन्न हो सकता है नित्य जो पदार्थ हाँ... तो हाँ... तो तो वो तो आएगा उसमें तो आएगा उसमें ऐसा है विकार दो प्रकार के होते बाह्य विकार एक आंतरिक विकार जैसे सोना है सोना सोने से अंगूठी बना दिया ठीक है ना ये सोने का विकार है लेकिन ये बाह्य विकार है सोने में अपने आप में कोई विकार नहीं हुआ सोना वैसे ही सोना है केवल बाह्य शेप बाह्य आकार बदल गया उसका पकड़ में आ रहा है आपको आप सोने को बिस्किट के रूप में भी आकार बना सकते अंगूठी के रूप में कुंडल के रूप में हार के रूप में अलग अलग आकार दे सकते सोने लेकिन सोने में कोई बदलाव नहीं हुआ फिर भी जो बदलाव हो रहा है वह बाह्य रूप में बदलाव हो रहा है इस रूप में विकार है वो पर आत्मा में ऐसा भी नहीं होता है आत्मा तो जैस, जैसा है वैसा ही रहेगा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है पकड़ में आ रहा है तो सत्वर स्तम नित्य है इसको कहते हैं योग की भाषा में एक कूटस्थ नित्य है एक परिणामी नित्य है योगदर्शन की भाषा में कह रहा हूं कूटस्थ नित्य उसको कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता ना अंदर से ना बाहर से और एक है परिणामी नित्य का मतलब यह है कि अपने स्वरूप में तो वैसा का वैसा रहता है लेकिन बाहर के रूप में वो परिवर्तन होता है बाह्य रूप में परिवर्तन होता है उसको ही परिणामी नित्य कहते हैं ठीक है थीके? तो हमने देखा है तीनों सत है तीनों अनित्य है तीसरी बात है द्रव्यवध तीनों द्रव्य वाले यानी तीनों ही द्रव्य में रहते हैं द्रव्य भी द्रव्य में रहता है गुण भी द्रव्य में रहता है कर्म भी द्रव्य में रहता है आगे बढ़े फिर कहा कार्यम तीनों ही कार्य होते हैं द्रव्य भी कार्य है गुण भी कार्य है और कर्म भी कार्य है हाँ जी अनित्य में क्योंकि द्रव्य भी उत्पन्न होता इसलिए है इसलिए कार्य है गुण भी उत्पन्न होता है इसलिए कार्य है कर्म तो उत्पन्न होता ही है इसलिए वो भी कार्य है एक बात फिर अगली बात है कारणम तीनों ही कारण बनते किसी ना किसी के द्रव्य भी कारण बनता, का, का बनता है किसी का गुण का कारण बनता है कारण बनता है, है, द्रव्य जो किसी ना किसी के कारण बन रहा है तो कैसे कारण बन रहा है समवाय कारण बन रहा है फिर गुण भी कारण बनता है क्या बनता है असमवाई कारण बनता है कर्म भी कारण बनता है वह भी असमवाई कारण बनता है तो तीनों ही कारण बन रहे तो क्या अब नित्य को मत लाइए यहां पर नित्य को छोड़ दीजिएगा नित्य के प्रसंग नित्य को लाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे इतना देखिएगा तीनों कारण बनते हैं द्रव्य जो है किसी गुण का समवाय कारण बनता है तो कारण बन गए अब गुण है गुण भी किसी का कारण बनता है ठीक है गुण किसी का कारण बनता है तो जैसे गुण द्रव्य का कारण बनता है संयोग गुण द्रव्य का कारण बनता है तो गुण कारण बन गया पकड़ में आ रही है ऐसे कर्म भी किसी कारण बनता है कर्म भी जो है संयोग विभाग का कारण बनता है तो कारण तो तीनों में समान है यानी द्रव्य भी कारण बन रहा है गुण भी कारण बन रहा है और कर्म भी कारण बन रहा है इसलिए यह तीनों में समानता है जैसे कार्य कार्य तो द्रव्य तीनों कारण बनते किसी न किसी का किसी के, किसी के बनते। हाँ जी। जैसे कार्य तो, तो <coughs> यहाँ का का नित्य का ग्रहण मत लीजिएगा आवश्यकता नहीं है नित्यता का यह तो मैं कहना चाह रहा हूँ नित्यता का आवश्यकता क्या है यहाँ पर देखिये जो गुण है यहां गुण संयोग जो है संयोग द्रवी को उत्पन्न हो रहा संयोग कार्य भी है और कारण भी है संयोग कार्य भी है और कारण भी है संयोग उत्पन्न होता है इसलिए कार्य है फिर उस संयोग से किसी द्रवी को उत्पत्ति होती है इसलिए वो कारण है अच्छा गुण भी जो है कार्य भी है और कारण भी है पकड़ में आ रहा है ऐसे कर्म जो है वही तो कार्य ही कार्य है कर्म और संयोग का कारण भी है पकड़ में आ रहा है इसलिए कार्य भी बन रहे हैं तीनों और कारण भी बन रहे हैं तीनों यहां तक पहुंच गए फिर आगे सामान्य विशेषव दी थी अब ये तीनों सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होते हैं तीनों सामान्य कैसे होते हैं द्रव्य सामान्य भी है सब द्रव्यों में द्रव्यत्व है इसलिए सामान्य हो गया अच्छा सब गुणों में गुणत्व है सामान्य हो गया सब कर्मों में कर्मत्व है सामान्य हो गया ये सब सामान्य द्रव्य भी सामान्य सामान्य गुण भी सामान्य और कर्म भी सामान्य और ये विशेष भी होते हैं एक दूसरे की अपेक्षा विशेष होते हैं द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है द्रव्यत्व गुणत्व की अपेक्षा विशेष है द्रव्यत्व गुणत्व की अपेक्षा विशेष हो गया ऐसे ही गुणत्व द्रव्यत्व की अपेक्षा विशेष हो गया ऐसे ही कर्मत्व जो है उन दोनों की अपेक्षा विशेष हो गए जी आप एक द्रव्य हैं आप में द्रव्यत्व है माताजी भी एक द्रव्य उनमें भी द्रव्यत्व है तो समान हो गए ना दोनों अब एक गुण आ गया एक गुण जैसे आ, आपने आ, एक ओड रखा है वो लाल है तो उसमें गुणत्व है ठीक है ना तो गुणत्व अलग है गुणों में गुणत्व रहता है तो ये जो गुणत्व है द्रव्यत्व की अपेक्षा विशेष है सामान्य विशेष है ना क्योंकि द्रव्यत्व उनमें भी है द्रव्यत्व उनमें भी है द्रव्यत्व उनमें भी तो सामान्य हो गया द्रव्यत्व ये जो द्रव्यत्व सामान्य बन रहा है यही द्रव्यत्व विशेष बनेगा किसी गुणत्व की दृष्टि से पकड़ में आ रहा है ऐसे ही कर्मत्व भी सभी कर्मों में कर्मत्व है सामान्य है पर वो कर्मत्व गुणत्व की अपेक्षा विशेष हो जाएगा द्रव्यत्व की अपेक्षा विशेष हो जाएगा ऐसा पकड़ में आ रहा है जी हा जी नहीं द्रव्यो में भी देखेंगे वो एक नेक्स्ट है वो नेक्स्ट स्टेप है द्रव्यों में भी एक दूसरे के अपेक्षा विशेष भी हो सकते सामान्य भी हो सकते जैसे एक द्रव्य को ले लीजिए गो गौ द्रव्य को ले लीजिएगा तो गोद तो सामान्य है सबके अंदर लेकिन विशालाक्षी गौ विशेष हो जाएगा लंबी आंखों वाली जो गाय है वो विशेष बन जाएगा इस तरह का तो सामान्य विशेषवत ये सामान्य भी होते हैं तीनों विशेष भी होते हैं ये द्रव्य गुण कर्म नाम अविशेषा द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में अविशेषता यानी समानता है अब पूछिए इसमें क्या आपको और समझना है भाष्य भी देखना है अच्छा देखिएगा ये भाष्य को ही बता दिया मैंने फिर भी देख लीजिए नहीं आपके लिए सरल है उनके लिए सरल नहीं है ना कोई बात नहीं द्रव्य गुण कर्म नाम त्रयानाम खलु समान धर्म अस्ति अस्त अध्यय करते जाना हाँ जी द्रव्य गुण कर्म नाम त्रयानाम द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का खलु निश्चय से समान धर्म है अर्थात साध्यर्म्य है क्या साध्यर्म्य है सत् सत्ता वर्तमान सत्ता साध्यर्म्य है तीनों में सत्ता का मतलब वर्तमान है उसी वर्तमान को खोला है स्व उपलब्धि काले विद्यमान अपने उपलब्धि के काल में उसकी विद्यमानता है यह सत्य को लेकर के बताया अनित्यम अनित्यत्वम, अनित्यत्व किसको कहते हैं विनाशित्व विनाशित्व को ही अनित्यत्व कहते हैं अर्थात उसी को खोला है नहीं ित्यत्व किस दृष्टि से उसको बताया अन्यत्र नित्य द्रव्य नित्य द्रव्यों को छोड़कर के ये इनमें तीनों में अनित्यत्व है अनित्यत्व ये तीनों अनित्य है अनित्य किसको कहते हैं विनाशित्व जिसमें विनाशपन है उसको अनित्य कहते हैं पर इसमें जो विनाशपन अनित्यता है ये नित्य द्रव्यभ्य अन्यत्र नित्य द्रव्यों से भिन्न जगहों पर आपको लेना है यानी नित्य द्रव्यों को छोड़ करके सब में मानना है यह कहना चाह रहे फिर आगे चलिए द्रव्यवत्त ये तीनों द्रव्य वाले हैं अर्थात द्रव्याश्रयम ये तीनों द्रव्य के आश्रित रहते हैं ये तीनों द्रव्य के आश्रित रहते हैं समवायी द्रव्यवत्व समवायी द्रव्यवत्व हैं यानी समवायी के रूप में ये विद्यमान रहते हैं यानी कार्य द्रव्य कारण द्रव्य में समवायी के रूप में रहता है समवाय का मतलब समवेत रहता है कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य में समवेत रहता है ये समवायित्व का मतलब ये है ऐसे ही गुण जो है द्रव्य में समवायि के रूप में रहता है यानी गुण द्रव्य में समवेत रहता है ऐसे ही कर्म समवायी के रूप में रहता है यानी कर्म द्रव्य में समवेत रहता है ऐसा जी द्रव्याश्रयित्व ये तीनों द्रव्य के आश्रित रहते हैं इस द्रव्याश्रयित्व को कोला है समवायी द्रव्यवत्व समवायी द्रव्य वाले होते हैं अर्थात द्रव्य समवेत रहता है द्रव्य में द्रव्य द्रव्य में समवेत रहता है अर्थात कार्य द्रव्य कारण द्रव्य में विद्यमान रहता है समवेत का मतलब है रहना ठीक है जी हाँ द्रव्य कारण द्रव्य में समवेत रहता है यानी विद्यमान रहता है तभी उत्पन्न होता है देखो आप इधर उधर मत जाइए गुण गुण में होगा इसलिए उत्पन्न होता ऐसा कोई नियम नहीं है यहाँ ये बताया जा रहा है गुण द्रव्य में रहता है दूसरे हाँ गुण को उत्पन्न किया तो दूसरा जो गुण उत्पन्न इधर उधर में गुण द्रव्य नहीं है जो नया गुण उत्पन्न हुआ है वो कार्य कार्य गुण है कार्य गुण और ये का, कारण गुण और कार्य गुण तो ये कार्य गुण कारण गुण है नहीं <laughs> ये, ये उसका स्वभाव ये उसका स्वभाव ये है गुण अपने स्वाश्रित नहीं रह सकता अपने आप रहने का सामर्थ्य गुण में नहीं है कार्य द्रव्य कारण द्रव्य में रहता, में, हाँ। का, में रहता है आपने आपने बोला बोला मैंने कहा उसमें रहता है है है उत्पन्न करता कार्य द्रव्य में ये नियम कार्य द्रव्य कारण द्रव्य में रहता है ठीक है ना क्योंकि कारण द्रव्य ही कार्य द्रव्य को उत्पन्न करता है एक बात दूसरी बात अब मैं बताता हूँ की कारण गुण कार्य गुण को उत्पन्न करता है यहाँ यह अभिप्राय नहीं है कि वो कार्य जो उत्पन्न होता है वो कारण में रहता है ये इसका अभिप्राय नहीं है यहां इतना ही अभिप्राय है कि गुण जो है गुण को उत्पन्न करता है बस ये इसका अभिप्राय है और जो गुण उत्पन्न हुआ है वो कारण में नहीं रहता है वो कार्यद्रव्य में रहता है हा जी जो कारण गुण है यानी जिस गुण से नया गुण उत्पन्न हुआ है गुण गुण को उत्पन्न करता है जो उत्पन्न हुआ जो गुण है वो कहां रहता है कार्य द्रव्य में रहता है आ, उत्पन्न हुआ जो गुण है वो कार्य द्रव्य में रहता है ठीक है हाँ बोलिए एक ये नहीं घट रहा रहा है है है कि कारण से से कार्य उत्पन्न होता जब गुण गुण से गुण तो उत्पन्न होता है मान ही रहेना कारण भी है मान भी रहो ना <laughs> केवल यह है की जो गुण उत्पन्न हुआ है वो गुण में नहीं रहता है उत्पन्न तो करन, उत्पन्न करने का सामर्थ्य तो है गुण में लेकिन गुण उत्पन्न हुए गुण को अपने में धारण करने का सामर्थ्य गुण में नहीं है क्यों क्योंकि खुद ही किसी के आश्रित रहता है वो इसलिए वो स्वयं किसी का आश्रित रहता हो और वो दूसरे को अपने में धारण नहीं कर सकता है। ये इसका अभिप्राय है पकड़ में आया यही तो विशेषता है गुणों की चलिए आगे बढ़े तो कह रहे हैं द्रव्याश्रयित्व अर्थात समवाय द्रव्यवत्व अब स्पष्ट कर रहे हैं आगे स्व कारण द्रव्य अन्वयी तेना वर्तमान स्व कारण द्रव्य अपने कारण द्रव्य में अन्वयित्व नर्तमान अन्वयी के रूप में अन्वयी का मतलब है अविनाभावी के रूप में अविनाभावी संबंध से वर्तमानता कार्य द्रव्य की रहती है अविना नित्य संबंध नित्य संबंध से अपने कारण द्रव्य में कार्य द्रव्य रहता है नित्य संबंध इसलिए है क्योंकि कार्य द्रव्य को कारण द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता ये उसका संबंध मतलब जो कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ है उस कार्य द्रव्य को कारण द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता इसलिए वो कार्य द्रव्य सदा कारण द्रव्य में रहता है यही उसका नित्य संबंध है इसी नित्य संबंध को अविनाभावी संबंध कहते हैं या अनवयी संबंध कहते हैं। स्पष्ट हो गया अन्यत्र नित्र नित्य, नित्य द्रव्य हाँ ये नित्य द्रव्यों को छोड़कर करके ये बात कही जा रही है हाँ जी तो कि तो के तो तो तो हाँ जी हाँ जी इस हेतु का प्रेंगा प्रेंगा प्रेंगा प्रेंगा प्रेंगा प्रेंगा प्रेंगा। जी जी ये तो कोई तो नहीं बनेगा कि जो दूसरे के आधार पे दूसरे के आश्रित है वो दूसरे को किसी को अधिकार नहीं।, नहीं बन सकता वो ये गुणों को ध्यान में रख कर के बोला जा रहा है आप छल नहीं करना आगे चल करके कर मतलब जैसे कोई द्रव्य कार्य द्रव्य को आप लेकर के देखो जी ये कार्य द्रव्य किसी कारण में आश्रित रहता वह भी खुद को भी अपने में आश्रित कर सकता है ऐसा आप बोल सकते हैं आगे चल करके ठीक है ना मैं उस बात को पहले से बोल रहा हूँ आपको नहीं, आपने इस चीज को समझाने के लिए हेतु दिया हेतु का उदाहरण तो बनेगा कर्म का उदाहरण दूंगा का उदाहरण दीजिए तो उसकी व्याप्ति क्यों नहीं बनेगी कर्म की एक में एक में नहीं, नहीं।, नहीं एक, तो एक तो उदाहरण दे रहा हूँ जैसे कर्म दू, दूसरे कर्म को धारण नहीं करता ठीक इसी प्रकार से गुण गुण को धारण नहीं करता यह है व्याप्ति ठीक <laughs> है और विचार कर लेना आप मेरे को आपत्ति नहीं है हाँ जी अब देखिएगा ये कह रहे हैं अन्यत्र नित्य द्रव, द्रव्य नित्य द्रव्य व्यय ये बात नित्य द्रव्यों को छोड़कर के समझ लेना चाहिए कि कार्य द्रव्य कारण द्रव्य में विद्यमान रहता है फिर कह रहे हैं कार्य द्रव्यम स्व कारण द्रव्यम आश्रयती क्योंकि कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य को अपने कारण द्रव्य का आश्रय लेता ही है तथा उसके आगे बात कह रही तथा गुण कर्मनी गुण और कर्म तो द्रव्यवर्तनी भवता गुण और कर्म तो द्रव्य में ही रहते हैं द्रव्य द्रव्यम अंतरे ना न तयो स्वरूपोपलब्धि द्रव्यम अंतरे ना द्रव्य को छोड़ करके तयो उन दोनों की अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती स्वतंत्र रूप से उनकी उपलब्धि नहीं हो सकती द्रव्य को छोड़ देते हैं तो यहां तक आ गए अब कार्यम कार्यम को समझ लीजिएगा कार्य कार्यत्वम कार्यद्रव्य ही कार्यपन कार्यद्रव्य में है कार्यद्रव्य ही कार्यत्व वर्तते ऐसा है इसका अभिप्राय फिर कार्य कार्यगुणः, कार्य कार्यद्रव्य कार्य होता है कार्यगुण होता है और कार्यकर्म होता है इस प्रकार तीनों में समानता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी द्रव्य के बिना स्वरूप की, की उपलब्धि नहीं होती mm. होती द्रव्य में होने के बाद उसके स्वरूप स्वरूप की उपलब्धि है क्या है उसका क्या जैसे कर्म कर्म का स्वरूप क्या कर्म का स्वरूप है कि द्रव्य के आश्रित रहता है जब तक द्रव्य तब तक कर्म है उसका स्वरूप का मतलब यहाँ रूप से कोई दिखने वाला रूप नहीं बताया जा रहा है स्वरूप का मतलब है उसकी स्थिति गुण की स्थिति कर्म की स्थिति स्वरूप का मतलब यहां उस वस्तु का स्वरूप उसकी यथार्थता यहां रूप का मतलब कोई ऐसा रूप नहीं है ठीक है पकड़ में आ रहे चलें आगे कार्यम कार्यम को बता दिया कार्य द्रव्य ही कार्य द्रव्य में ही कार्यपन है ऐसे ही कार्य द्रव्यम कार्य गुना कार्यकर्म अब कारण को समझा रहे हैं कारणत्व इन तीनों में कारणपन है कार्य द्रव्य से द्रव्यम कारणम कार्य द्रव्य का द्रव्य कारण होता है यानी जो कार्यद्रव्य है उसका जो कारण है वो कारण द्रव्य होता है तो यहां पर कह रहे हैं कार्य द्रव्य कारणम द्रव्यम कार्य द्रव्य का कारण द्रव्य होता है यानी कार्य कारण द्रव्य गुण गुणश्च कारणम गुण भी कारण बनता है किसका गुणातरिया नए गुण का फिर कहा कर्मापि भी कारणम भवती कर्म भी कारण बनता है किसके लिए संयोग विभाग वेगा संयोग का कारण बनता है विभाग का भी बनता है और वेग का भी बनता है कर्म भी कारण बनता है किसका कारण बनता है तो कह रहा है संयोग का विभाग का और वेग का स्पष्ट हो गया हाँ जी और हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। तो कारणों में भी एक कारण जी था था। नहीं नहीं नहीं द्रव्यवत का मतलब है केवल ये कहा का, जा रहा है कि ये तीनों द्रव्य में आश्रित रहते हैं बस आश्रय को बताया केवल आश्रयत्व को बताया जा रहा है और यहाँ कारणत्व को बताया जा रहा है और फिर आगे हुए ये, क्या वो केवल द्रव्य को लेकर के बताइए ये जो द्रव्यवत है ना इस द्रव्यवत को की व्याख्या में जो द्रव्य द्रव्य में रहता है ना केवल इत, इतनी बात को समझाया है द्रव्य द्रव्य में रहता है तो द्रव्य द्रव्य में कैसे रहता है इस बात को समझाया कि वो समवायित्व के रूप में रहता है समवेतत्व के रूप में रहता है हाँ तीनों के लिए समवे तत्व केवल विद्यमान को बताया है जी जी। एक दृष्टि है केवल उनमें रहता रहते हैं तीनों तीनों द्रव्य में रहते हैं एक बात है और ये तीनों कारण बनते हैं, एक अलग बात है ये बिल्कुल नई बात है जी जी। इस इस शब्द को मत पकड़िए उस शब्द को हटा दीजिए आप अगर आप उस शब्द से आपको वो तो केवल द्रव्य को समझाने के लिए वो बात कही है। तो वही तो मतलब द्रव्य को समझाने के लिए तो खोला है खोला है तो बोलते हैं बताया है कि जो का, कार्य है द्रव्यू कर्म है वो द्रव्य क्या है? के आश्रित रहते हैं तो तो तो दोबारा रिपीट हो तो नहीं, नहीं हो रहे वहाँ केवल विद्यमान के रूप में कारण है यहाँ वास्तव में किसी की उत्पत्ति में कारण है दोनों में बहुत अंतर है एक उत्पत्ति के रूप में कारण है और एक विद्यमानत्व के रूप में कारण है भाष्य भी वही कहता है भाष्य भी वही कहता वो उत्पत्ति को दर्शाए नहीं जा रहा है इस बात को समझना देखिए यहां ये यह जो बताया जा रहा है द्रव्यवत्व द्रव्य में कि कियी द्रव्यवत्वी के रूप में यानी समवेत रहते हैं विद्यमान रहते हैं आगे यही कह रहे हैं स्वकार स्वकारण द्रव्य अन्वयित्व वर्तमान अस्थित अपने कारण द्रव्य में वर्तमानता है द्रव्य की ये बात है ये केवल द्रव्य को लेना है क्योंकि कारण द्रव्य में कोई गुण वर्तमान रहता है ये बताना यहाँ उद्देश्य नहीं है और ना कर्म को कारण द्रव्य में बता बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर साधन जाता है पहले इस, इस बात नहीं को नहीं। समझ लीजिएगा ये जो कहना चाह रहे हैं जो कार्य द्रव्य है वो किस में समवेत रहता है कारण द्रव्य में समवेत रहता है ये बताना मुख्य है यहाँ पर ठीक है अब गुण किस में रहता है तो द्रव्य में समवेत रहता है गुण द्रव्य में समवेत रहता है ये ये बताना है ना कि गुण कारण गुणों में समवेत रहता यह बताना नहीं है, नहीं है। में तो, रहता तो थी। थी। फिर तो कारण कारण को कहाँ बताया जा रहा है यहाँ पर गुण और द्रव्य तीनों है तो ये तीनों है। पहले इस एक बात समझ लीजिएगा द्रव्य द्रव्य में रहता है प्रश्न उपस्थित होगा द्रव्य द्रव्य में रहता कौन से द्रव्य में रहता है तब बताएंगे कारण द्रव्य में रहता है बस ये बताना मुख्य है वहां कारणत्व को बताना मुख्य नहीं है केवल द्रव्य द्रव्य में रहता है मान लो ना द्रव्य द्रव्य में रहता है बात समाप्त पहले समझ लीजिएगा तो अगला प्रश्न उप, उपस्थित तो होगा भाई द्रव्य द्रव्य में रहता है मतलब कौन से द्रव्य में द्रव्य द्रव्य में कैसे रहेगा तब बताएंगे ये जो द्रव्य द्रव्य में रहता है रहने वाला द्रव्य अपने कारण वाले द्रव्य में रहता है ये बताना है यहाँ पर पकड़ में आए ना और ये नहीं बताओगे तो बात स्पष्ट नहीं होगी इसलिए वो बात कही गई है कि कार्य द्रव्य कारण द्रव्य में रहता है ऐसा कहने से वह कारणत्व को नहीं बताया जा रहा है वहां तो केवल द्रव्य द्रव्य में रहता ये बात कही जा रही है अब नीचे जो कारण बताया जा रहा है ये कारण बन रहे किसी की उत्पत्ति में किन्हीं कार्यों की उत्पत्ति में ये तीनों कारण बन रहे हैं पकड़ में आ रहे हैं दोनों में बहुत अंतर है जमीन आसमान का अंतर अगर दोनों एक जैसा होता है तो वो ऐसे कैसे कह सकता है बिल्कुल अंतर है अब पकड़ में आ रहा है कुछ आपको हाँ और समझ लीजिए हाँ जी हम्म अभी आगे आएगा ना दैरी रखिएगा ना द्रव्य की परिभाषा भी आएगी कर्म गुण की भी आएगी और कर्म की भी आएगी चिंता मत करो आ आए, जाएगा अभी आगे चलेंगे ना आएगी वो तो क्रम से बताएंगे ना जैसा क्रम इसका चल रहा है उसके आधार पर बताएंगे आप चिंता मत करिए दो तीनों की परिभाषा आएगी हाँ जी अब हम आगे बढ़े तो ये जो कहा इन्होंने की गुण गुणांतर का कारण होता है और कर्म जो है संयोग विभाग के कारण होता है विशेषवत सामान्य विशेषवत इसको समझना है सामान्य विशेष सामान्य विशेषो सामान्य और विशेष इन दोनों को मिला दो तो सामान्य विशेषो ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन में बन रहा है इसका मतलब है द्रव्य गुण कर्म ये तीनों सामान्य और विशेष होते हैं पकड़ में आ गए। सामान्य विशेष होते हैं फिर आगे शब्द है तद्वत्वम। तद्वत्वम का अर्थ खोला है सामान्य वत्वम वत्वम ये तीनों सामान्यत्व को भी प्राप्त होते हैं और विशेषत्व को भी प्राप्त होते हैं यहां तक आ गए फिर इसके आगे देखिएगा अनुवृत्ति धर्मत्वम सामान्यम अब सामान्य को किसको सामान्य को सामान्य क्यों कहते हैं तो उसको खोला है अनुवृत्ति धर्मत्वम सामान्यम जिसमें अनुवृत्ति धर्म होता है उसको सामान्य कहते हैं मतलब वही वही गुण बार बार उसमें आ रहा है इसको उसको कहते हैं सामान्य अनुवृत्ति धर्म वाले को सामान्य कहते हैं फिर कहा व्यावृत्ति धर्मत्व विशेषा विशेष को विशेष क्यों कहते हैं तो व्यावृत्ति धर्म वाले को विशेष कहते हैं यानी वो धर्म उसमें नहीं आ रहा है जिस धर्म को कह रहे हैं वो धर्म उस चीज में नहीं आ रहा है इसलिए वो व्यावृत्ति धर्म वाले यानी विरोधी धर्म वाला है तो वि, विरोधी धर्म वाले को विशेष कहते हैं यहां तक हो गया स्पष्ट फिर उसके आगे देखिए सामान्यम सामान्यथा अब सामान्य को समझा रहे हैं सामान्य क्या होता है सामान्यम ये था जैसे कि द्रव्यम सद द्रव्य सद का मतलब है द्रव्यम सद द्रव्य है गुना सन ये लिंगों के आधार पर ये शब्द है द्रव्यम नपुंसक लिंग में इसलिए सद आया द्रव्यम सद द्रव्य है फिर गुण पुल्लिंग में इसलिए सत शब्द भी पुलिंग में आएगा तो गुना सन पुलिंग में सन बनेगा तो गुना सन गुण है फिर कर्म नपुंसकलिंग में इसलिए सत आएगा कर्मा सत कर्म है वह ये जो सत है सत्तापन ये तीनों में सामान्य है इसको सामान्य कहते हैं तथा तथा द्रव्येशु द्रव्यत्वम Osionfish. अगली बात कह रहे हैं द्रव्येशु द्रव्यव द्रव्यों में द्रव्यव है यह सामान्य सभी द्रव्यो में द्रव्यत्व है यह है सामान्य फिर कहा गुणेशु गुणत्म सभी गुणों में गुणत्व है यह भी सामान्य है कर्मसु कर्मत्वम यह भी साम, सामान्य इसको सामान्य कहते हैं तो अब कह रहे हैं तदवत्व अर्थात जातिमत्व जातित्व है इनमें यानी समान जातिपन है सभी में समानता है इसको जाति शब्द से भी कहते हैं ये जो आ, सा, आ, सामान्य है ना इसको जाति शब्द से भी कहते हैं सामान्य का दूसरा नाम है जाति अब विशेष को समझा रहे हैं सामान्य को समझा दिया आगे चल करके विशेष विशेषो यथा विशेष किसको कहते हैं तो कह रहे द्रव्यम गुणकर्माभ्याम विशिष्टम धर्मम द्रव्यम ये जो द्रव्य है गुण और कर्म इन दोनों से विशिष्ट धर्म वाला है पकड़ में आ गया क्योंकि द्रव्य द्रव्यों द्रव्य में द्रव्यत्व है इसलिए गुण और कर्म से विशिष्ट धर्म वाला है द्रव्य फिर कह रहे हैं आगे गुण गुणों द्रव्य कर्माभ्याम विशिष्टम धर्म यहां भी लिंग उसी के अनुसार समझ लीजिए पहले द्रव्य आया इसलिए विशिष्टम धर्मम नपुंसक लिंग में आया गुण ये पुल्लिंग में है इसलिए कह रहे हैं गुण द्रव्य कर्माभ्याम विशिष्टम धर्म ये जो गुण है ये द्रव्य और कर्मों से विशिष्ट धर्म वाला है स्पष्ट हो गया फिर अगला कर्म ये नपुंसक लिंग में कर्म द्रव्य गुणाभ्याम विशिष्टम धर्मम कर्म जो है द्रव्य और गुणों से विशिष्ट धर्म वाला है एवं एवं विशेषवत्व द्रव्य गुण कर्म कलु स्वस्व रूपे ही खालु अन्योन्योन्य भिन्नधर्मत्वती विशेष अब कह रहे हैं एवं इस प्रकार से विशेषवत्व विशेषत्व ये जो विशेषत्व है वो किस प्रकार का विशेषत्व बनता है तो कह रहे हैं द्रव्य गुण कर्म द्रव्य गुण कर्मों के स्वस्व रूपे अपने अपने रूप में खलु निश्चय से अन्योन्य भिन्न धर्मत्व एक दूसरे की अपेक्षा से भिन्न धर्मत्व को ही विशेष कहते हैं। भिन्न धर्मत्वती विशेष एक दूसरे की अपेक्षा से वो भिन्न धर्म वाला होने से वो विशेष विशेष बनता है तथा और एक बात द्रव्यादिशु गवादयो द्रव्या अब केवल द्रव्यों को ले पहले तो द्रव्य को गुण कर्म की अपेक्षा से विशेष बताया अब केवल द्रव्य में भी आपस में एक दूसरे की अपेक्षा सामान्य और विशेष बन जाएगा तो कह रहे तथा तथा द्रव्यादिशु गवादया द्रव्यानि द्रव्यादि पदार्थों में गवादया गाय घोड़े भैंस ये जितने भी हैं तो गवादया द्रव्यान आदि ये द्रव्य रूपादयो गुणा उत्षेपणादी ने कर्मा तो कह रहे रूपादि रूपादय रूपा गुना रूप आदि जितने भी गुण है अलग अलग, अलग गुण उन गुणों को देख करके भी एक गुण दूसरे गुण की अपेक्षा से वो भी सामान्य विशेष हो जाएंगे उत्क्षेपनादीन कर्मा ने उत्क्षेपनादि जो पांच प्रकार के कर्म हैं ये भी कर्म आपस में एक दूसरे के कर्म की अपेक्षा से विशेष हो जाएंगे सामान्य हो जाएंगे इति व्यक्तयो विशेषः तो अंत में कहा व्यक्तय विशेष जब व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो विशेष हो जाएगा ई को देखें, देखेंगे तो विशेष बन जाएगा इकाई को ना देखेंगे तो सामान्य हो जाएंगे द्रव्य सभी द्रव्य हैं तो सामान्य है लेकिन व्यक्ति को देखेंगे तो व्यक्ति विशेष बन जाएगा ऐसे सभी गुण सामान्य हैं, लेकिन व्यक्ति पर्टिकुलर केवल एक गुण को देखेंगे तो वह विशेष हो जाएगा सारे गुण है रूप रस गंध स्पर्श शब्द सारे गुण है तो सामान्य है अगर लेकिन रस को देखेंगे तो वह विशेष हो जाएगा व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो विशेष व्यक्ति का मतलब यह एकाई एकाई के रूप में विशेष है और एकाई को हटा के देखेंगे तो सामान्य ऐसे ही कर्म सारे कर्म सामान्य हैं, लेकिन व्यक्ति को देखेंगे तो विशेष हो जाएगा ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ में अवान्तर भेद करते जाइएगा तो कर्म कर्म व्यक्त विशेष तदवत्व चेषा विशेषवत्व इतिप्रेक्षम तदत्व उसपन वाला यानी विशेषपन वालापन वाला ये तेजा उन सब का सबका उस उसका उसका स्वरूप यानी सामान्य स्वरूप विशेष स्वरूप ये सामान्यत्व विशेषत्व ये उत्प्रेक्षम एक दूसरे की अपेक्षा से ही समझ लेना चाहिए तदवत्व चेषा चा विशेषवत्व्रेक्षम तदवत्व सामान्यम और तेजा विशेषत्व अपेक्षा से विशेषत्व होता है ऐसा उत्प्रेक्षम समझ लेना चाहिए ऐसी हुआ कर लेनी चाहिए ऐसी हुआ कर लो ऐसा विचार कर लो एक दूसरे की अपेक्षा से ये सामान्य विशेष होते हैं तो ये हो गया है द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में समानता स्पष्ट हो गई आगे चलें अगली बात द्रव्य गुण यो साध्यम समान धर्म प्रोच्यते पहले तो तीनों को लेकर के समानता को बताया जा रहा है अब दोनों को लेकर के समानता बताई जा रही है द्रव्य गुण योहो साधर्म्यम समान धर्म द्रव्य और गुण इन दोनों में साधर्म्य है यानी समान धर्म है प्रोचते इस बात को लेकर के आगे सूत्र के माध्यम से कहा जाता है बोलिए द्रव्य गुण योहो सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम सूत्रार्थ लिख लीजिएगा द्रव्य और गुण में द्रव्य और गुण में सजातीय कार्यों को उत्पन्न करने की समानता है कार्यों को उत्पन्न करने का उत्पन्न करने की समानता है यानी द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं यह समानता है दोनों में का, कार्य गुण भी हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं, यानी द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं यह समानता है भाष्य सरल है द्रव्याम गुणा च द्रव्यों का और गुणों का या द्रव्यों की और गुणों की समान जाती उत्पादकत्वमस्ति समान जाति वाले कार्यों को उत्पन्न करने की समानता है समान धर्म समान धर्म धर्मवत्व समान धर्मत्व इन दोनों में है अर्थात द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं गुण गुण को उत्पन्न करते हैं द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं यह समानता है या गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं समानता है कर्म कर्म हाजी नहीं करते ये भी तो करते नहीं उत्पन्न करते ना इसलिए तो कर्म को छोड़ दिया अगर कर्म कर्म को उत्पन्न करता होता तो ये बोलते हैं कर्म कर्म को उत्पन्न करता ही नहीं इसलिए उसको छोड़ करके बोला जा रहा है कर्म कर्म को उत्पन्न कभी नहीं करता ये नियम है तदेव उच्चते इसी बात को विभाग करके अगले सूत्र में समझाया जा रहा है तो केवल सामान्य कथन किया है इसका विभाग करके अगले सूत्र में बताया जा रहा, तो तो तो में हां तो तो तो रहा है हाँ जी हाँ जी समानता है ना मतलब जैसे द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं गुण गुण को उत्पन्न करते हैं इन दोनों में एक समानता है कि उत्पन्न करना उत्पन्न करना समानता है मतलब ये भी उत्पन्न करता है ये भी उत्पन्न करता है दोनों में समानता क्या उत्पन्न करना सजातीय उत्पन्न नहीं सजातीय उत्पन्न करना ये तो ही है ही तो तो अच्छा सजातीय ठीक है सजातीय जोड़ना है हाँ द्रव्य द्रव्यों को ही उत्पन्न करते हैं गुण गुणों को ही उत्पन्न करते हैं ये सजातीय साध्य में है ऐसा सजातीय साध्य में इनमें द्रव्या? द्रव्य द्रव्य गुण को उत्पन्न करता है न क्या क्या हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या नहीं घटेगा वहाँ हाँ जी हाँ जी द्रव्य गुण को भी उत्पन्न करता है वैसे तो द्रव्य गुण को उत्पन्न करता नहीं है वास्तव में देखा जाए हाँ <laughs> <आगी? laughs> जी मुख्यता से कहना चाह रहे हैं तो। लेकिन हमारे जाति मतलब जाती है नहीं वो आप अपने ढंग से अर्थ नहीं निकालेंगे आप अपने अर्थ से अपने ढंग से नहीं निकालिए द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं जी आप रहे आ, को तो नहीं करते नहीं। वो मैं वो दूसरे ढंग से बोलने वाला था उसको छोड़ देता हूँ हाजी नहीं नहीं अभी अभी स्पष्ट हो जाएगा ना अगले सूत्र से स्पष्ट हो जाएगा हाँ जी बोलिए द्रव्याणी द्रव्यांतरम आरंभते गुणाश्च गुणांतरम तो सूत्र का अर्थ यही होगा द्रव्य द्रव्यांतर को उत्पन्न करते हैं यानी द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं जी अब वो एक ही बात है द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते भिन्न द्रव्य होगा ना अपने आप को क्या उत्पन्न करें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करता है ऐसा द्रव्याणी द्रव्यांतर आरभनते द्रव्य दूसरे द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं गुण दूसरे गुणों को उत्पन्न करते हैं यानी गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं ये इसका अभिप्राय है हाजी हम द्रव्य बनते, वुना बनते कोई ऐसा समझ ले कि अपने आप को आरंभ करता हो ऐसा नहीं मतलब द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करेंगे ना मतलब जो कारण बनता है वही कार्य नहीं बन सकता वो कार्य नहीं बन सकता कारण भी वही है और कार्य भी वही ऐसा नहीं होता है ना कारण अलग चीज है कार्य अलग चीज है यानी एक कारण द्रव्य होता है कार्य द्रव्य होता है यही तो होगा ना <laughs> केवल केवल विभाग करके बताया वहां सामान्य रूप से कथन किए या विभाग करके बताएं जैसे सिद्धांत ऐसे होते हैं तो उसका विभाग करके बताया जैसे चल होता चल की वचन विघातो अर्थविकल्पोपत्तिया छलम ये कहा बता दो तीज फिर बागे चल करके विकल्प बता उसके विभाग बता दिए वाक्ल होता है उपचार छल होता है और सम्ण सम्ण। इसमें है। केवल विशेषता कुछ नहीं, यहाँ एक साधारण रूप से बोला है वहाँ विभाग करके बोला है वहाँ विभाग करके बोला है कि द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं गुण गुणों को उत्पन्न करते केवल विभाग मात्र है स्पष्टीकरण है क्या एक ही है भी वहाँ केवल सजातीयत्व को स्पष्ट किया है और यहाँ केवल उनका पृथकत्व को बता दिया यहाँ द्रव्यान द्रव्यांतरम आरम्भनते गुणाश्च गुणांतरम यह केवल विभाग कर दिया वहाँ एक सामान्य कथन कर दिया द्रव्य गुण सजातीयत्व को उत्पन्न करते हैं वह विवाह दर्शाया नहीं है? इस सूत्र में विभाग दर्शा है बस इतना संतर है बहुत विशेष अंतर नहीं है थोड़ा सा ही अंतर है तो थोड़े से अंतर को भी ध्यान में रखते हुए बताए ना अगर दोनों एक जैसा तो है ही नहीं है कुछ तो अंतर है और वो कुछ अंतर क्या है यह विभागत्व है और वह विभाग नहीं है बस ये है चले जी तो कहते द्रव्यान कलु स्व समानम अन्य सत्ता सत्ताकम द्रव्य में ये जो द्रव्य है निश्चय से स्व स्वमान अपने जैसा अन्य सत्ताकम् अन्य सत्ता वाले द्रव्यम द्रव्य को उत्पन्न करता है अतः और गुणा अपर गुणम गुण जो है अन्य गुणों को उत्पादयती उत्पन्न करते हैं स्पष्ट हो गया सरल है नहीं वो गलत है वो उसको छोड़ दीजिए न वो उत्पन्न नहीं करता वो वो, वो प्रवाह से मैंने बोला है नहीं होता है द्रव्य गुण को उत्पन्न नहीं करता है ठीक है चलें हाँ जी ये कह रहे हैं अंत्य अवयवी अवयवी द्रव्यानि विभु द्रव्यानि च विहा अंतिम अवयवी द्रव्य को छोड़ करके विभो द्रव्य को छोड़कर के बाकी द्रव्यों में ये नियम लागू होते हैं अंत्य द्रव्य का मतलब है जो अंतिम द्रव्य है नहीं नहीं नहीं अंतिम द्रव्य का मतलब अंतिम विशेष इसके आगे और कोई नया उत्पन्न नहीं होता है उसको कह के अंत्य द्रव्य मतलब जैसे पेड़ से वृक्ष बनता है नहीं, पेड़ से वृक्ष पेड़ से कागज बनता है कागज से पुस्तक बनती है पुस्तक से कुछ और बन सकती है उससे कुछ और बन सकती है ऐसे बनाते बनाते बनाते कहीं तो आगे जाके रुकोगे ना उसके आगे कुछ बन नहीं सकता तो इसका मतलब वो द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकता ना वो है अंत्य द्रव्य हाजी नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कहीं तो आगे जाके रोकना पड़ेगा ना आपको जी हाँ तो रुक, रुकेगा ना जैसे पृथ्वी है पृथ्वी से कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है नहीं पृथ्वी तो कारण बन रहा है ना पृथ्वी जो कारण बन रहा है वो तो ठीक है लेकिन हम पीछे से आप उदाहरण देने के लिए बोले तो मैंने बोला है पृथ्वी क्योंकि ये पृथ्वी अंत्य विशेष है ना पृथ्वी से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता पृथ्वी का मतलब पृथ्वी तत्व जो पृथ्वी का परमाणु है उस केवल पृथ्वी तत्व से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन सबको जोड़ करके तो नया तत्व बना सकते हो केवल पृथ्वी तत्व से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता ये है इसको उसको कहते हैं अंत्य विशेष तो उसको विशेष ही कहते हैं विशेष हमें सदा वो विशेष रहेगा क्योंकि वो अंत्य है उसके आगे को है ही नहीं है उसको छोड़ करके बोला फिर विभु द्रव्य को बोला विभु द्रव्य से तो कोई कार्य द्रव्य नहीं बन सकता इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी द्रव्य दूसरे द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं यह इसका अभिप्राय मतलब उपादान कारण नहीं बनता है ना वो विभु द्रव्य से कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न होने का मतलब है उपादान कारण के रूप में नहीं होता है वो तो निमित्त कारण तो बनेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है उत्पन्न होने का मतलब है विभु द्रवि से कोई काली द्रवि हाँ कोई बात नहीं ऐसा संक्षय तो सभी को हो सकता है ऐसा है अल्पज्य जो होता है ना वो कभी सर्वज्ज नहीं हो सकता वो अल्पज्य सदा अल्पज्य रहता है उसमें कमी अवश्य रहती है उसमें कमी न ढूंढना यह हमारी गलती है अल्पजीता में तो कमी होती है पकड़ में आ रहे ना इसलिए कभी कोई भी कहीं पर भी गलत कर सकता है कोई बोलने में कोई बोलने में गलत कर सकता है कोई चलने में कर सकता है कोई देखने में कर सकता है कोई बैठने में कर सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ने कमी हो सकती है क्योंकि वो अल्पज्य है उस अल्पज्ञ में हम कमी आ, ना वो ये ढूंढना चाहते हैं ये संभव नहीं है हमारा होता यह है कि हम उस अल्पज्य में अरे इसमें कमी क्यों है इसमें तो नहीं होना चाहिए ये जो हमारी दृष्टि है ये गलत दृष्टि है चलिएगा दूसरा यह है ये कह रहे हैं अंत्य अवयवी गुणात् अंतिम अवयवी गुण से द्वित्व द्वित्व द्विपृथक परत्व अपरत्वादीश गुणान पर इन गुणों को छोड़कर के गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं ये जो बोला है ना तो अब अंतिम जो गुण होगा उससे भी कहा उत्पन्न होंगे उस उस बात को लेकर के कह रहे हैं अंत्य अवयवी गुणां गुणात अंतिम अवयवी गुण से जो अंतिम गुण है अब उस अंतिम गुण से भी कोई नया गुण उत्पन्न नहीं हो सकता फिर कहे हैं द्वित्व द्वित्व से भी कोई गुण नहीं उत्पन्न होता है पृथकत्व से भी कोई उत्पन्न नहीं होता है और परत्व अपरत्व आदि निश्चा परत्व अपरत्व आदि गुणों से भी कोई नए गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। इनको छोड़कर करके इन गुणों को छोड़कर के बाकी गुणों में लागू कर लेना चाहिए ये, ये, मतलब अंतिम गुण है मतलब जैसे अंतिम विशेष कोई है उसमें कोई गुण है जैसे पृथ्वी अंतिम विशेष है और उस अंतिम विशेष पृथ्वी में जो कोई गुण है रूप गुण है मान लीजिएगा अब वो रूप गुण से कोई नया रूप गुण उत्पन्न हो ही नहीं सकता पकड़ में आ गए एक तो वो है फिर दूसरे जो गुण उसके अलावा जो कुछ गुण गुन, गुन इन गुणों से भी कोई नए गुण उत्पन्न नहीं होते ये इसका मतलब है जैसे यहां पर दिया है ना द्वित्व गुण है इससे कोई नया गुण उत्पन्न नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं प्रिथकत, से कोई नया गुण उत्पन्न नहीं होता है मतलब? का मतलब दो होते हैं ना द्वित्व एक गुण उत्पन्न हो गए संख्या संख्याओं में जो द्वित्व है उससे कोई नया गुण उत्पन्न नहीं होता ये कहना चाहते हैं द्वित्व द्विपृथक् अपरत्व परत्व आदि आदि से वो भी होंगे तृत्वादि त्रित्वादि भी ले सकते फिर आप जब द्वित्व मतलब संख्या द्वित्व से दूसरी द्वित्व दूस, गुण से कोई गुण नहीं उत्पन्न होता है तो त्रित्व से भी नहीं उत्पन्न होगा ठीक है ऐसे परत्व से भी उत्पन्न नहीं होगा हाँ जी नहीं तो वो विभाग से हो रहा है नहीं नहीं नहीं दित्व से नया गुण उत्पन्न नहीं हो रहा है जो वो विभाग से उत्पन्न उत्पन्न विभाग से से तो होता ही है से नहीं हो रहा है वो विभाग से हो रहा है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जहाँ दित्व है उसको अलग कर दीजिए एक एक हो जाएगा तो ये जो एक एक हो रहा है वो विभाग से उत्पन्न हो रहा है ऐसा द्वित्व और द्वि द्वि वही है द्वि दूसरी संख्या पृथक परत्व फिर फिर, फिर अपरत्व आदि से और भी कुछ गुण हैं इन गुणों से नए गुण उत्पन्न नहीं होते देखिए द्वि का मतलब द्वि संख्या है एक संख्या हो गया और द्वित्व ना है दो पना दो अलग है दो पना अलग है। गुण हो गया नहीं नहीं, दो दो हैुने है, एक हो गए संख्या संख्या गुण है पकड़ में आ रहा तो तो है नहीं दो एक अपने आप में गुण है ना तो अलग हो गए गुण अब उस दो में द्वित्व है विकल्प वृत्ति हाँ विकल्प वृत्ति तो है क्योंकि वो जो द्वित्व है वो किस में इधर उधर मत जाइए केवल इतना समझ ली जो दो संख्या है उस दो संख्या में द्वित्व है ठीक है वो द्वित्व किस में दो में है ना तो दो अलग हो गया और दित्व अलग हो गया ये गुणत्व इसको कह इसको कहेंगे गुणत्व ये गुणत्व कौन सा वाला गुणत्व है द्वित्व वाला गुणत्व है ऐसा है कहते हैं श्वेत है आ, ऐसा में श्वेतत्व है आ, ऐसे दो में द्वित्व है ए वाली बात ठीक है चले आगे हाँ ठीक है इसी तरह आप समझेंगे तो ही खुलेगी ना सारी बातें अब हम कहां तक पहुंचे थे हाँ जी जारो? जी जी हाँ जी नहीं ये पृथ्वी जो है स्वतंत्र पृथ्वी है ये नित्य है ये हाँ प्रित्वी आ, आ, प्रित्वी है। इस पृथ्वी आ पृथ्वी अब तेज वायु आकाश इन पांचों को मिलाने पर ये धरती ये पानी ये अग्नि ये वायु ये सब बने हम्म वो जी जी। हाँ। इस में जो गुण है और तो भी गुण हाँ। हैं है। तो मेरा ये है कि जैसे न्याय दर्शन में जो चर्चा आई तो जो दृष्टि दी थी उन्होंने जैसे कि तो फिर वो दृष्टि है कैसे वो हम इसकी चर्चा करेंगे आगे हाँ आएगा ना आगे इन जब इन द्रव्यों की चर्चा आएगी ना पृथ्वी के बारे में चर्चा आएगी पृथ्वी के गुण के बारे में चर्चा करेंगे तो उसको लेकर के आगे बातें आएंगी आएंगी ये सारी बातें ठीक है इसको यहीं पर विराम रखते हैं क्योंकि कर्म की कर्म यहाँ तो दो दो तीन पंक्तियों में है लेकिन तीन पंक्तियों में समझ में नहीं आएगा ये कर्म आपको हाँ गंधवती पृथ्वी ये भी है ना हाँ तो ऐसा उसमें मुख्य गंध को मुख्य माना है तो हाँ तो मतलब वही चीज है जैसा वही उस जैसा ही यह है यहाँ पर उस जैसा ही है सामान्य शास्त्र है ना वो दोनों एक जैसे गंधवती पृथ्वी का है तो वहां मुख्यता उसकी है बाकी गौन है वो ये है बस इतने ही रखते पौने चार बजने वाला है हाजी जी? नहीं पंक्तियों के रूप में कर लेंगे कोई बात नहीं कर लीजिए कर्म कर्म साध्यम न विद्यते कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता है समझना है तो इसके लिए आपको समय लगेगा क्योंकि कर्म को थोड़ा समझना पड़ेगा ना आपको कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है किस बात को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा हाँ जी कौन सा नहीं धर्म और धर्म शब्द से जहा पुण्य लेंगे तो वो आत्मा का गुण माना जाएगा और अधर्म शब्द से पाप लेंगे वो आत्मा का लगेगा और फिर धर्म शब्द से दूसरा जो अर्थ आप लेंगे तो जिसके साथ लगेगा उसके साथ लगेगा जैसे स्नेह शब्द को लेकर के अभी विचार किए ना वैसे ही हाँ जी और कहा मतलब ये ये गुनों के प्रसंग में आया है जहाँ गुणों की चर्चा की है ना वहीं पर ये बात आई है मतलब जहाँ गुणों को लेकर के उन्होंने व्याख्या की है वहीं पर ही ये बात कही है और क्या बताना है आपको आप? उस पृष्ठ संख्या से क्या देखेंगे आप उनका देख है नहीं? अच्छा ऐसा है ठीक है मैं देख देखूंगा फिर मैं देखूंगा जी स्पंदन।, स्पंदन का वाला कंपन जैसे कंपन होता है ना किसी वस्तु में कंपन उसको स्पंदन कहते हैं तो वो, वो भी स्पंदन है वो एक अलग प्रकार का स्पंदन है मतलब बहना भी एक स्पंदन है ना मतलब वो जो बहरा है उसको भी स्पंदन कहते हैं देखिए स्पंदन में भी गति में भी अलग अलग गतियां होती है ना ऐसे स्पंदन में भी अलग अलग स्पंदन होते हैं एक तो वहीं का वही स्पंदन हो रहा है एक आगे बढ़ने वाला स्पंदन हो रहा है ऐसा क्योंकि गति जो है अलग अलग प्रकार की गति है अलग अलग प्रकार के कर्म है ठीक है कर्म कर्म तो पता नहीं कितने प्रकार के हो गए यानी गति में इतने प्रकार आते हैं उसको गणना भी नहीं कर सकते हम इतने हैं। तो मोटे मोटे बताएकार सबको प्रणाम